इतने नहीं भीमसेन कुपित होकर कर्ण पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगी तब कर्ण ने मुस्कुराकर भीमसेन को पहले पांच और फिर सत्तर बाणों से घायल कर दिया इसके जवाब में भीमसेन ने अत्यंत तीक्षण बाण पांच बाणों से कर्ण के वर्म स्थानों को भीन कर एक भल्ल से उसका धनुष काट डाला इससे कर्ण अत्यंत खिन्न हो दूसरा धनुष लेकर भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगा इतने में ही भीम ने उसके सारथी और घोड़ों का भी काम तमाम कर दिया तथा धनुष के दो टुकड़े कर डाले अब महारथी कर्ण उस रथ से कूद पड़ा और एक गदा उठाकर उसे बड़े क्रोध से भरकर भीम सेन के ऊपर फेंका किंतु भीमसेन ने सारी सेना के सामने उसे बी थी बाणों से रोक दिया अब कर्ण ने भीमसेन पर पच्चीस बाण छोड़े और भीम ने नौ बाणों से उनका जवाब दिया निर्बाण कर्ण के कवच को खोड़ उसकी दाई भुजा में लगे और फिर पृथ्वी पर जा पड़े इस प्रकार भीमसेन के से बाणों से निरंतर आच्छादित होकर फिर से पीछे हटने लगा। यदि भी राजा दुर्योधन ने अपने भाइयों से कहा अरे सब ओर से सावधान रखकर तुरंत ही कर्ण की ओर बढ़ो भाई की आवाज सुनकर आपके पुत्र खित्र, चित्र उपचित्र चित्रार्थ चारुचित्र सरासन चित्रायु और चित्र वर्मा बाणों की वर्षा करते भीमसेन पर टूट पड़े किंतु भीमसेन ने उन्हें आते देख एक एक में ही कर दिया। आपके इस इस महारथी पुत्रों को इस प्रकार मारे जाते देखकर कर कर्ण के नेत्रों में जल भर आया और उसे विद्यु जी के वचन याद आने लगे परंतु थोड़ी ही देर में वह दूसरे रथ पर चढ़कर फिर भीमसेन के सामने आ गया और उन पर बाणों की वर्षा करने लगा कण के धनुष से छुटे हुए बाणों से वे एकदम गए और उनसे उनका शरीर घायल हो गया इस समय और जुए से भी बाणों की वर्षा सी होती जाती जान पड़ती थी उसके इस प्रबल वेग से सारा आकाश बाणों से छा गया किन्तु जिस प्रकार कर्ण भीमसेन को बाणों से आच्छादित किया उसी प्रकार भीमसेन ने भी उस पर बाणों की झड़ी लगा दी इस समय संग्राम में भीमसेन का अद्भुत पराक्रम देखकर आपके योद्धा भी उनकी प्रशंसा करने लगे भूश्रवा कृपाचार्य अश्वस्थामा शन्य जयद्रथ उत्तमोजा युद्धामु सात श्री और अर्जुन ये कौरव और पांडव पक्ष के दस महारथी साध विसाद कर बड़े जोर से सिंगनाथ करने लगे तब आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने अपने पक्ष के राजा राजकुमार और विशेषतः अपने भाइयों से कहा देखो, भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाण को करे, उससे पहले ही तुम उसे बचाने का प्रयत्न करो। दुर्योधन उसके सात भाई क्रोध में भरकर भीमसेन पर टूट पड़े और उसे चारों ओर से घेर लिया। वे भीमसेन पर बाणों की वर्षा करके उन्हें बहुत पीड़ित करने लगे तब महाबली भीम ने पर सूर्य की किरणों के समान चमचमाते हुए अपने रथों से पृथ्वी पर गिर गए राजन इस तरह भीम के हाथ से आपके सात पुत्र शत्रुंजय शत्रु चित्र चित्रायु दृढ़ और विकर्ण मारे गए आपके इन मरे हुए पुत्रों में से पांडुनंदन भीम अपने प्यारे भाई विकर्ण के लिए तो बहुत ही शोक करने लगे मैं बोले भैया विकर्ण मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं हृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को मारूंगा इसे से तुम भी मारे ऐसा करके मैंने अपनी प्रतिज्ञा की ही रक्षा की है भैया तुम तो विशेषतः राजा विधेश्वर और हमारे ही हित में रहते थे हाय युद्ध बड़ा ही कठोर धर्म है इसके बाद वे बड़ी जोर से सिंहनाथ करने लगे भीमसेन का शब्द सुनकर धर्मराज को को को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर आपके एक, एक पुत्रों को खेत देखकर के वचन याद आने लगे वह मन भी मन करने लगा विदु जी ने जो हमारे हित के लिए कहा था वह सब सामने आ गया बहुत विचार करने पर भी उसे इस समस्या का कोई समाधान न मिला राजन दुड़ा के समय द्रौपदी के सभा में बुलाकर आपके दुर्बुद्धि पुत्र और कल ने जो कहा था कि कृष्ण पांडव लोग तो अब नष्ट होकर सदा के लिए दुर्गति में पड़ गए हैं तो कोई दूसरा पति चुन ले उसी का फल सामने आ रहा है मेदी जी ने बहुत गिर गिरा प्रार्थना की परंतु फिर भी उन्हें आपसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला अब आप और दुर्योधन उस कुबुद्धि का फल होगी यह भारी अपराध आपका ही है ने कहा, संजय, इतने अपराध अधिक है, है, है, तो आज उसका फल मेरे सामने आ रहा यह बात मुझे शोक के पड़ती किंतु जो होना था तो तो हो गया अब इस विषय में क्या किया जाए अच्छा मेरे अन्याय से इसके आगे वीरों का संहार किस प्रकार हुआ सो मुझे सुनाओ संजय कहा महाराज महाबली कर्ण और भीम मेघ जैसे जल पर साते हैं धनुष से छूटे हुए बाणों वी से, से, से आपकी सेना का संहार हो रहा था युद्ध में मरे हुए हाथी घोड़े और मनुष्यों के कारण सारी रणभूमि आंधी से उखड़े हुए वृक्षों से पटी सी जान पड़ती थी आपके योद्धा भीमसेन के बाणों की मार से व्याकुल होकर युद्ध स्थल से, से दूर जा खड़ी हुई इस समय रण में मरे हुए हाथी घोड़े और मनुष्यों के रुधे से उत्पन्न हुई भयकर नदी बढ़ निकली उसमें मरे हुए हाथी घोड़े और मनुष्य तैरने लगे राजन अब कर्ण ने भीमसेन पर तीन बाणों से वार करके अने को चित्र विचित्र की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीम ने एक अत्यंत कर्णी नामक से कर्ण के कान पर प्रहार किया इससे उसका कुंडल मंडित कान कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा इसके बाद भीमसेन ने एक बाण से उसकी छाती पर वार करके दस बाण और भी छोड़े वे उसके ललाट को फोड़ कर गए इस प्रकार अत्यंत घायल हो जाने से कर्ण को मूर्छा आ गई और उसने रथ के कुबर का सहारा लेकर ने नेत्र लिए थोड़ी देर में जब चेत हुआ तो वह क्रोध में भरकर बड़े वेग से भीमसेन के रथ की ओर दौड़ा और उन पर सौ बाढ़ छोड़े तब भीम ने एक छुरप बाढ़ से उसके धनुष को काट कर बड़ी गर्जना की कर्ण ने दूसरा धनुष लिया किंतु भीमसेन ने उसे भी काट डाला इसी प्रकार उन्होंने एक एक करके कर्ण के अठारह देखा तो, तो इसे बड़ा ही क्रोध हुआ और यह भीम पर बड़े तीखे तीखे बाणों की वर्षा करने लगा किन्तु भीमसेन ने उनमें से प्रत्येक को तीन तीन बाण मार कर काट डाला और उस पर भीषण बाण वर्षा प्रारंभ कर दी अब कर्ण ने अपने अस्त्र कौशल से अनेकों बाणों तो से सारथी को भी घायल कर दिया वह सारथी तुरंत ही कूद कर युधाम के रथ पर जा बैठा कण ने हंसते हंसते भीमसेन के रथ की ध्वजा और पताए भी उड़ा दी इस प्रकार धनुष न रहने पर महाबावीर ने एक शक्ति उठाई और उसे क्रोध में भरकर कर कर्ण के रथ पर छोड़ा कर्ण ने दस बार छोड़कर उसे में में काट डाला। अब भीम ने हाथ तलवार ले ली और तलवार को घुमाकर कर कर्ण के रथ पर फेंका वह प्रत्यनता सहित कर्ण के धनुष को काट कर पृथ्वी पर जा पड़ी तब कर्ण दूसरा धनुष लेकर भीम को मार डालने के विचार से उन पर बाणों की वर्षा करने लगा कर्ण के बाणों से व्यसित होकर भीमसेन आकाश में उछले उनका यह अद्भुत कर्म देखकर बहुत में हुआ है तो वे उसकी ध्वजा पकड़ कर खड़े हो गए और गणु जैसे सर्प को खींचे उसी प्रकार कर्ण को रथ से बाहर खींचने का प्रयत्न करने लगे तब कर्ण ने उन पर बड़े वेग से धावा किया भीमसेन के शस्त्र समाप्त हो चुके थे इसलिए वे कर्ण के रथ के, के रास्ते में से बचने के लिए अर्जुन के मारे हुए हाथियों की लोथों में छुप गए फिर उस पर प्रहार करने के लिए उन्होंने एक हाथी की लोथ उठा ली कि कर्ण ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तब भीम सिंह ने उन टुकड़ों को ही फेंकना शुरू किया तथा तो और भी रथ के पहिये या घोड़े जो दिखाई दी उसी को उठाकर कर्ण पर फेंकने लगे परन्तु फेंकते थे, थे कर्ण उसी को काट डालता था। अब से कर उसी से कर्ण का काम तमाम करना चाहा, परंतु फिर अर्जुन की प्रतिज्ञा याद आ जाने से उन्होंने समर्थ होने पर भी उसे मार डालने का विचार छोड़ दिया इस समय कर्ण ने बार बार अपने पहने बाणों से मारकर भीम को मूर्चित सा कर दिया किन्तु कुंती की बात याद करके इस अवस्था में में उसने भी उनका वध नहीं किया, फिर उसने पास जाकर उनके शरीर अपने धनुष की लोक लगाई। उसका स्पर्श होते ही भीमसेन का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने वह धनुष छीनकर कर्ण के मस्तक पर दे मारा भीमसेन की चोट खाकर कर्ण की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह उससे कहने लगा अरे, अरे मूर्ख अरे पेटू तुझे अस्त्र शस्त्र संभालने का सवर तो है नहीं परंतु युद्ध करने की उत्सुकता इतनी है कि मेरे साथ भिरने की चंचलता कर बैठता है अरे जो बुद्धि जहाँ तरह तरह की बहुत सी खाने पीने की चीजें हो तुझे तो वही रहना चाहिए युद्ध में तुझे कभी मूल नहीं दिखाना चाहिए तू तो फल फूल और मूल आदि खाने तथा व्रत नियम आदि का पालन करने में अवश्य कुशल है किंतु युद्ध करना तू नहीं जानता भला कहा मनिवृत्ति और कहा युद्ध भैया तुझे युद्ध करने का शवर नहीं है तो, तो वन में रहकर भी प्रसन्न रह सकता है। इसलिए तू वन में शोभा नहीं देता मेरे जैसो से भेड़ने पर तो ऐसे या इससे भी बढ़कर दुर्गति होती है अब तू या तो कृष्ण और अर्जुन के पास चला जा वे तेरी रक्षा या अपने घर चला जा बच्चा युद्ध करके क्या लेगा कर्ण के ऐसी कठोर वचन सुनकर भीमसेन ने सब योद्धाओं के सामने हस कर कहा रे दुष्ट मैंने तुझे कई किया है तू तो अपने युवह से क्यों इतने शेखी बघाड़ रहा है हमारे प्राचीन पुरुष भी जय जयकार तो इंद्र की भी देखते आए हैं। रे अकुल अब भी तुम मेरे साथ मल करके देख जैसे मैंने महाबली और महाभोगी चीचक को पठाया था उसी प्रकार इस सब राजाओं के सामने तुझे निकाल के हवाले कर दूंगा बुद्धिमान कर्ण भीमसेन के इन शब्दों से उनका अभिप्राय तार गया और सब धनोधनों के सामने ही युद्ध से हट गया भीमसेन को रथहीन करके जब कर्ण कृष्ण और अर्जुन के सामने ही ऐसी न कहने योग्य बातें कही तो श्री की प्रेरणा से अर्जुन ने उस पर कई बार छोड़े वे से छुटे हुए बाढ़ करने के में घुस गए, उनसे पीड़ित होकर वह अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से कर्ण को लक्ष्य करके एक काल के समान कराल बाढ़ा चिंतु से अश्वस्थ थामा ने बीत नहीं काट डाला इस पर अर्जुन ने कुपित होकर अश्वस्थ थामा को चौसठ बाणों से घायल कर दिया और चिल्ला कर कहा जरा खड़े रहो भावो मत किन्तु अर्जुन के बाणों से व्यसित होकर अस्वस्थामा रथों से भरी हुई मत वाले हाथियों की सेना में भूल गया अर्जुन ने अपने बाणों से उस सेना को व्यसित करते हुए कुछ दूर तक उसका पीछा भी किया इसके बाद वे अनेकों हाथी घोड़ों और मनुष्यों को विदर्ण करते हुए उस सेना का संहार करने लगे